फ़ोन रखने के बाद विक्रांत ने अपनी भुआएं टी करते हुए मार्कर उठाया और फिर वाइट बोर्ड पर लिखे पहले पॉइंट के ऊपर क्रॉस बना दिया फिर उसने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा यह पहला वाला पॉइंट तो क्लियर हो गया मेहता का केशव पंडित या उसकी वाइफ के केस से कोई कनेक्शन नहीं है इस वक्त अनुष्का किसी से फोन पर बात कर रही थी उसने फोन पर बात जारी रखते हुए ही हर्षित को इशारा करते हुए कंप्यूटर पर कुछ चेक करने के लिए कहा और फिर कुछ सेकेंड बाद ही उसने फ़ोन रखते हुए कहा सर अजमेर पुलिस ने बैंक के सीसीटीवी फुटेज का रिकॉर्डिंग भेजा है अब मुझे लग रहा है कि ये तीसरा वाला पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा और विक्रांत भागता हुआ हर्षित के कंप्यूटर की स्क्रीन के पास पहुंचा और बड़े ध्यान से इसे देखने लगा हर्षित ने भी उस वीडियो को तुरंत प्ले कर दिया जो कि उसे अभी थोड़ी देर पहले ही अजमेर पुलिस द्वारा भेजा गया था इस वीडियो को देखकर साफ जाहिर हो रहा था कि किरण पंडित ने खुद ही जाकर बैंक में लॉकर रेंट पर लिया था बैंक के सीसी फुटेज में साफ दिख रहा था कि किरण पंडित अपने हाथ में पीले रंग का बैग लेकर बेहद खुश होते हुए बैंक के भीतर अकेली जाती दिख रही है फुटेज में ये भी साफ दिख रहा था कि जो बैग किरण पंडित ने अपने हाथ में ले रखा था उसमें रिकॉर्डिंग पेन का आकार भी नज़र आ रहा था कहने का मतलब ये है कि उस पीले बैग में रिकॉर्डिंग पेन भी रखा हुआ था ऐसे में उस वीडियो को देख कर साफ कहा जा सकता था कि किरण पंडित ने बैंक में लॉकर ख़ुद ही रेंट पर लिया हुआ था इस काम में उसके साथ कोई और इन्वॉल्व नहीं था लेकिन जब विक्रांत फुटेज में किरण की मूवमेंट को ध्यान से देख रहा था तभी उसे कुछ अजीब सा लगा किरण पंडित ने उस दिन पिंक कलर की ड्रेस पहन रखी थी और वो काफ़ी तैयार हुई सी नजर आ रही थी चूँकि वो बैंक में लॉकर रेंट पर लेने के लिए आई हुई थी उसे एक्साइटेड होना चाहिए था या फिर उसके चेहरे पर डर या घबराहट का थोड़ा बहुत भाव तो नज़र आना ही चाहिए था लेकिन ना जाने क्यों किरण बेहद गंभीर और शांत नजर आ रही थी उसके चेहरे को देख ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो कुछ अलग काम करने के लिए बैंक आई हुई है बल्कि उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपना रूटीन काम कर रही हो यहाँ तक कि उसने लॉकर का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद भी कुछ देर तक इसके कन्फर्मेशन का वेट करती रही विक्रांत ने वीडियो को बीच में ही रोक दिया और फिर किरण पंडित के चेहरे के एक्सप्रेशन को बड़े ध्यान से देखते हुए उसने कुछ सेकेंड्स सोचने के बाद कहा मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही है मुझे ये चीज ठीक नहीं लग रही है अनुष्का ने सहमति जताते हुए कहा हाँ सही बात अगर किरण को ये पता था कि उसके बैग में रिकॉर्डिंग पेन है और उसे अगर ये पता था कि वो अगले कुछ दिनों में खुद को मारने जा रही है या टाइमली वो कुछ गलत कर रही है तो फिर इस चीज़ का डर उसके चेहरे पर दिखना चाहिए ना थोड़ा बहुत तो दिखना ही चाहिए लेकिन वो तो फुल कॉन्फिडेंस में है चेहरे पर ज़रा सा भी शिकन नहीं है इस पर विक्रांतर को सेकेंड तक सोचने के बाद कहा नहीं मुझे नहीं लगता वीडियो में जैसा दिख रहा है उसे देख तो यही लग रहा है कि किरण ने जान पुलिस के लिए रिकॉर्डिंग छोड़ी है तो उसे इस तरह से दिखाना चाहिए था कि जैसे बैग में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रखी हुई है हो सकता है कि इसके लिए कैमरे के सामने आकर भी कुछ खास सिग्नल देना चाहिए था तो आपके कहने का मतलब ये है कि किरण पंडित को इस रिकॉर्डिंग पेन के बारे में कुछ पता ही नहीं था हर्षित ने थोड़ा चौंकते हुए कहा तो इसका मतलब ये है कि केशव ने उसे यूज़ किया है लेकिन केशव यह सब कैसे कर रहा था अनुष्का ने फिर अपनी बहुएँ सिकोड़ते कन्फ्यूजन के साथ सवाल किया अचानक से विक्रांत के दिमाग में कुछ इम्पोर्टेंट बात आ गई और फिर उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा हम सब लोग बड़ी मुसीबत में हैं। अगर केशव पंडित सच में असली मर्डरर है तो फिर हम उसे नहीं मैं, मैं बेहद कन्फ्यूज नजर आ रहे थे और विक्रांत की बात उनके सिर के ऊपर से जा रही थी विक्रांत ने फिर कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए कहा इस वीडियो से यह साबित हो रहा है की केशव पंडित निर्दोष है या मतलब कम से कम ये दिखा रहा है की केशव पंडित निर्दोष है हम चाहे कुछ भी करने ले के शव पंडित बड़े आराम से अपने जुर्म की सजा पाए बगैर निकल जाएगा एक बार फिर विक्रांत ने अपनी मुट्ठी कसकर बांधते हुए टेबल पर जोर का पंच मारते हुए बेहद गुस्से से भरे लफ्जों में चिल्ला पड़ा हम सब कुछ चूतिया बनाया साले ने शाम के छः बज रहे थे जयपुर पुलिस स्टेशन की सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ विक्रांत अंदर की तरफ बढ़ा चला जा रहा था इस वक्त उसने अपने हाथ में मूँगफली के कुछ दाने ले रखे थे जिसे वो बीच बीच में अपने मुँह में डालते हुए चबाए जा रहा था पुलिस स्टेशन के भीतर बने इंटेरोगेशन रूम में अश्वनी मेहता को इंटेरोगेट करने की तैयारी चल रही थी इंटेरोगेशन रूम में नैना के साथ अनुष्का और हर्ष बैठे हुए थे और टेबल के दूसरी तरफ अश्वनी मेहता को हाथ में हथकड़ी पहना के बैठाया गया था टेबल के सेंटर में तकरीबन 200 वॉट का पीले रंग का बल्ब लटक रहा था टेबल के एक साइड के कॉर्नर में अनुष्का अपना लैपटॉप ओपन करके बैठी हुई थी उसके ठीक बगल में नैना थी और फिर नैना के बगल दूसरे कॉर्नर में हर्ष बैठा हुआ था इन लोगों के जस्ट सामने मेहता को बिठाया गया था और मेहता के सामने पानी का एक गिलास रखा हुआ था उधर रूम से ही अटैच दूसरे रूम में काफी सारे पुलिस ऑफिसर्स बैठे हुए थे इंटेरोगेशन रूम और इस दूसरे रूम के बीच में लकड़ी और कांच का बना हुआ पार्टीशन लगाया गया था इस पार्टीशन रूम में एक छोटा सा स्पीकर भी रखा गया था ताकि अंदर चल रहे इंटेरोगे की आवाज़ साफ साफ यहाँ पर सुनी जा सके ये सब लोग अभी विक्रांत के आने का ही इंतजार कर रहे थे उसके आने के बाद तुरंत इंटेरोगेसन शुरू कर दिया जाएगा जब विक्रांत मूंगफली के दाने को चबाता हुआ इस पार्टीशन रूम में पहुंचा तो वहां पर बैठे पुलिस ऑफिसर्स उसके सम्मान में खड़े हो गए लेकिन चूंकि विक्रांत को अब इस तरह के सम्मान की आदत पड़ चुकी थी ऐसे में वो इन लोगों को पूरी तरह इग्नोर करता हुआ सीधे आगे जाकर एक कुर्सी पर बैठ गया उसके बैठने के बाद बाकी के ऑफिसर्स भी अपनी अपनी जगह पर बैठ गए और फिर इसके बाद इंटेरोगेसन स्टार्ट कर दिया गया मेहता पुलिस को सब कुछ सच सच बताता जा रहा था वैसे भी अब उसे कुछ भी छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं था सबसे पहले तो अनुष्का ने उससे ये सवाल किया था कि उसने केशव पंडित की डायरी को कैसे चुराया इसके जवाब में मेहता ने बताया कि मेरा और केशव का घर एक ही बिल्डिंग में था लेकिन हम लोग फिर भी एक दूसरे से उतना क्लोज नहीं थे बस एक दूसरे से हल्की फुल्की जान पहचान थी उस दिन केशव के पेरेंट्स कबाड़ वाले को घर का पुराना सामान बेच रहे थे इतफाक़ से मैं भी उसी टाइम घर से कहीं बाहर जा रहा था तभी मेरी नज़र वहाँ बेसमेंट में रखे एक कार्टन पर पड़ी दरअसल उसमें कई सारी स्केचबुक रखी हुई थी मुझे बचपन से ही पेंटिंग के शौक़ है सो स्केचबुक के लालच में मैंने पूरे कार्टन को ही चुरा लिया था लेकिन उस टाइम मुझे ये कोई चोरी नहीं लग रही थी मुझे नहीं लग रहा था कि ये सब चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट हैं फिर आगे मेहता ने बिना विराम लिए ही बोलना शुरू किया उसके बाद फिर मैं उसमें पड़े एक एक स्केच को देखने लगा स्केच देखते देखते मेरे हाथ केशव की डायरी भी लग गई पहले तो मैंने ऐसे ही बिना मन के डायरी को पढ़ना शुरू किया था लेकिन जैसे जैसे मैं इस डायरी की कहानी को पढ़ता जा रहा था वैसे वैसे ये नावल मेरे दिल के करीब होती जा रही थी मैता तो ने फिर हल्की सांस छोड़ते हुए और थोड़ा भावुक होते हुए कहा ग्यारह खून को पढ़कर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इसमें मेरी ही कहानी लिखी गई हो उस लड़की जूली की भी वही हालत थी जो मेरी थी ग्यारह या इलेवन किल्स अर्श ने कन्फ्यूजन में अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा दोनों एक ही हैं चाहे जो कहो अनुष्का ने तुरंत ही उसका कन्फ्यूजन दूर करते हुए कहा